भावार्थ जैसे प्रजाजन राजा को स्वीकारते हैं वैसे राजपुरुष भी प्रजा की आज्ञा को माना करें अब वैद्यजन के विषय में अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य वैद्य के मित्र पथिकारी जितेंद्रिय उत्तमशील वाले होते हैं वे ही इस जगत में रोग रहित और राज्यादि को प्राप्त होकर सुख को बढ़ाते हैं फिर वैद्य और उपदेश करने वाले कैसे अपना वर्ताव करते यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ वैद्य और उपदेश करने वाले को यह योग्य है कि आप निरोग और सत्याचारी होकर सब मनुष्यों के लिए औषधि देने और उपदेश करने से उपकार कर सबकी निरंतर रक्षा करें अब न्यायधीश कैसे वर्ते यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जैसे ईश्वर पक्षपात को छोड़ के धार्मिक सज्जनों को उत्तम कर्मों के फल देने से सुख देता और पापीयों को पाप का फल देने से पीड़ा देता है वैसे तुम लोग भी अच्छा यत्न करो फिर राजा जन कैसे बरतें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ क्रोध को प्राप्त हुए सज्जन राजपुरुषों को किसी का अन्याय से हनन न करना चाहिए और गौ आदि पशुओं की रक्षा सदा करनी चाहिए प्रजाजनों को भी राजा के आश्रय से ही निरंतर आनंद करना चाहिए और सबों को मिलाकर ईश्वर की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम लोग बाल्यावस्था में विवाह आदि बुरे काम करके पुत्रादिकों का विनाश कभी ना करें और वे पुत्र आदि भी हम लोगों के विरुद्ध काम को ना करें तथा संसार का उपकार ने वाले गौ आदि पशुओं का कभी विनाश न करें फिर राजा प्रजा परस्पर कैसे वर्तें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है प्रजा राजपुरुषों से राजनीति और राजपुरुष प्रजा से प्रजा व्यवहार को जान जानने योग्य को जाने हुए सनातन धर्म का आश्रय करें फिर राजा के धर्म का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि यत्न के साथ पशु और मनुष्यों के विनाश करने वाले दुराचारियों से दूर रहें और अपने से उनका दूर निवास करावें राजा और प्रजाजनों को परस्पर एक दूसरे से उपदेश कर सभा बना और सबकी रक्षा व्यवहार और परमार्थ का सुख सिद्ध करना चाहिए फिर अध्यापक और उपदेशकों के व्यवहारों को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राजपुरुषों को राजा लोगों के प्रिय आचरण नित्य करने चाहिए और राजा लोगों को प्रजाजनों के कहे वाक सुनने योग्य हैं ऐसे सब राजा प्रजा मिलकर न्याय की उन्नति और अन्याय को दूर करें इस सुक्त में ब्रह्मचारी विद्वान सभा अध्यक्ष और सभासद आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त में कहे अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ एकता जानने योग्य है यह 114वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचाओं वाले 115वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो देखने योग्य परिमाण वाला पदार्थ है वह परमात्मा होने को योग्य नहीं न कोई भी उस अव्यक्त सर्वशक्तिमान जगदीशवर के बिना समस्त जगत को उत्पन्न कर सकता है और न कोई सर्वदापक सच्चिदानंद स्वरूप अनंत अंतर्यामी चराचर जगत के आत्मा परमेश्वर के बिना संसार को धारण करने जीवों को पाप और गुण्यों को साक्षीपन और उनके अनुसार जीवों को सुख दुख रूप फल देने को योग्य है न परमेश्वर की उपासना के बिना धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पाने को कोई जीव समर्थ होता है इससे यही परमेश्वर उपासना करने योग्य इष्ट देव सबको जानना चाहिए फिर ईश्वर का कृत्य अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वानों तुम लोगों से जिस इश्वर ने सूर्य को बना कर प्रतेक ब्रम्हांड में स्थापन किया, उसके आस्त्रे से गणित आदि समस्त व्यवहार सिद्ध होते हैं, वह इश्वर क्यों न सेवन किया जाए। फिर सूर्य के काम का अगले मंत्र में वर्णन किया है। भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ पढ़ाने वाले शास्त्रवेत्ता विद्वानों को प्राप्त हो उनका सत्कार कर उनसे विद्या पढ़ गणित आदि क्रियाओं की चतुराई को ग्रहण कर सूर्य संबंधी व्यवहारों का अनुष्ठान कर कार्य सिद्ध करें भावार्थ हे सज्जनों यद्यपि सूर्य आकर्षण से पृथ्वी आदि पदार्थों का धारण करता है पृथ्वी आदि लोकों से बड़ा भी वर्तमान है संसार का प्रकाश कर व्यवहार भी कराता है तो भी यह सूर्य परमेश्वर के उत्पादन धारण और आकर्षण आदि गुणों के बिना उत्पन्न होने स्थिर रहने और पदार्थों का आकर्षण करने को समर्थ नहीं हो सकता न इस ईश्वर के बिना ऐसे ऐसे लोक लोकांतरों की रचना धारण और इनके प्रलय करने को कोई समर्थ होता है भावार्थ जिसके सामर्थ्य से रूप दिन और रात्रि की भांति का निमित्त सूर्य श्वेत कृष्ण रूप के विभाग से दिन रात को उत्पन्न करता है उस अनंत परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना मनुष्य नहीं करें यह विद्वानों को निरंतर उपदेश करना चाहिए भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि पाप से दूर रह धर्म का आचरण और जगदीश्वर की उपासना कर शांति के साथ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की परिपूर्ण सिद्धि करें इस सुक्त में ईश्वर शब्द से ईश्वर और सूर्य लोक के अर्थ का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिए यह प्रथम मंडल में 16वां अनुवाद और 115वां सुक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ अब 25वें ऋचा वाले 116वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में शिल्प विद्या के विषय का वर्णन किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है रथ आदि यानों में उपकारी किए पृथ्वी विकार जल और अग्नि आदि पदार्थ क्या-क्या अद्भुत कार्यों को सिद्ध नहीं करते हैं अब युद्ध के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे अग्नि वा जल वन वा पृथ्वी को प्रवेश कर उसको जलाता वा छिन्न-भिन्न करता है वैसे अत्यंत वेग करने वाले बिजली आदि पदार्थों से किए हुए शस्त्र और अस्त्रों से शत्रु जन जीतने चाहिए अब नाव आदि के बनाने की विद्या का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे कोई मरण चाहता हुआ मनुष्य धन पुत्र आदि के मोह से छूट के शरीर से निकल जाता है वैसे युद्ध चाहते हुए शूरों को अनुभव करना चाहिए जब मनुष्य पृथ्वी के किसी भाग से किसी भाग को समुद्र उतरकर शत्रुओं के जीतने को जाया चाहें तब पुष्ट बड़ी-बड़ी कि जिनमें भीतर जल न जाता हो और जिनमें आत्मज्ञानी विचार वाले पुरुष बैठे हों और जो शस्त्र अस्त्र आदि युद्ध की सामग्री से शोभित हों उन नावों के साथ जावें भावार्थ आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य को 3 दिन रात्रि में समुद्र आदि स्थानों के आर-पार जावेंगे आवेंगे तो कुछ भी सुख दुर्लभ रहेगा किंतु कुछ भी नहीं भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि निरालंभ मार्ग में अर्थात जिसमें कुछ ठहरने का स्थान नहीं है वहां विमान आदि यानों से ही जावें जब तक युद्ध में लड़ने वाले वीरों की जैसी चाहिए वैसी रक्षा न की जाए तब तक शत्रु जीते नहीं जा सकते जिसमें 100 वल्ली विद्यमान हैं वह बड़े फैलाव की नाव बनाई जा सकती है इस मंत्र में शत शब्द असंख्यातवाची भी लिया जा सकता है इससे अति दीर्घ नौका का बनना इस मंत्र में जाना जाता है मनुष्य जितनी बड़ी नौका बना सकते हैं उतनी बड़ी बनानी चाहिए इस प्रकार शीघ्र जाने वाला पुरुष भूमि और अंतरिक्ष जाने आने के लिए भी यानों को बनावे भावार्थ जो सभा और सेना के सभापति वाड़ियों की भली भांति रक्षा कर रथ आदि यानों में बैठाकर द्वीप दीपांतर में पहुंचावे वे बहुत धन युक्त होकर निरंतर सुखी होते हैं भावार्थ जो शास्त्र वेत्ता अध्यापक विद्वान जिस शांतिपूर्वक इंद्रियों को विषयों से रोकने आदि गुणों से युक्त सज्जन विद्यार्थी के लिए शिल्पकार्या अर्थात कारीगरी सिखाने को हाथ की चतुराई युक्त बुद्धि उत्पन्न कराते अर्थात सिखाते हैं वह प्रशंसा युक्त शिल्पी अर्थात कारीगर होकर रथ आदि को बना सकता है शिल्पी जन जिसयान अर्थात उत्तम विमान आदि रथ में जल धर के जल सींच और नीचे आग लगाकर भापों से उसे चलाते हैं उससे वे घोड़ों से जैसे वैसे बिजली आदि पदार्थों से शीघ्र एक देश से दूसरे देश को जा सकते हैं भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि इस संसार में सुख के लिए यज्ञ से सोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता शुष्की दूर करें अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करें और यज्ञ के आचरण से तीन प्रकार के दुख को निवार के सुख की उन्नति दें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है शिल्पी लोगों को विमान आदि यानों में जिसमें बहुत मीठे जल की धार आवे ऐसे कुंड को बना आग से उस विमान आदि यानों को चला उसमें सामग्री को धर एक देश से दूसरे देश को जा और असंख्यात धन पाके परोपकार का सेवन करना चाहिए